के तो दर्पण भवमहा दग्निनिर्वाण श्रेया शेय तैरवचंद्रिका विद्या बधु जीवन आ <coughs> वर्धन प्रतिपद ऊता स्वादन सर्वात्म स्नपन परम विजयते श्री कृष्ण विजयतेष्णसर्तनम नंदनंदन पदारबिंद स्यमकर सिधवा परमसौ संपदा नंदय तो हृदय ममश नम कमल न भ नम कमल नम कमलपद नमस्ते कमल क्षण यो ब्रह्म विदधा पूर्व जो वैद प्रणति तस्म देवत्म बुद्धि प्रकाशम मुमह प्रपदे बृंदारक बृंद ब्रिंद वंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणार विंद मकरंद मिलिंद महानुभाव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 ba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 दो वस्तु चाहता है एक का नाम आत्यंतिक दुख निवृत्ति दूसरे का नाम आत्यंतिक आनंद प्राप्ति घोर से घोर मूर्ख से किसी पशु पक्षी से पूछो सब के पास यही दो उत्तर होगा हमें दुख नहीं चाहिए और दूसरा हमें आनंद चाहिए भागवत में कहा गया सुखाए दुख मोक्षाय संकल्प यह कर्मीणा सात सात बयालीस फिर कहा गया भागवत में सुखाए दुख मोक्षा कुर्बाते दंपति क्रिया छोला साठ फिर कहा गया भागवत में कर्म्यारभ मना नाम दुख हत्या सुखाय च ग्यारह तीन अठारह फिर कहा गया भागवत में सुखाय कर्मणि करो तिलो को नई सुखम व्य दुपारम अम्बा भूए तो भूयस तुखम इन सबका भावार्थ ये कि विश्व का प्रत्येक जीव केवल सुख चाहता है आनंद चाहता है, हैप्पीनेस पीस शांति सुख आनंद लुत्फ अनेक नाम है उसके तो क्या संसार में वो सुख नहीं है जो मिलता है संसार में सुख वो भी तो सुख है नहीं वेद कहता है यो वही भूमा तत्म जो अनंत मात्रा का हो प्लस सदा के लिए मिल जाए वो सुख है आनंद है संसार का सुख एक तो लिमिटेड है उससे बड़ा भी होता है बड़े सुख को देखकर छोटा सुख सुख नहीं देता और फिर जो सुख मिलता भी है वो प्रतिक्षण घटमान है और फिर समाप्त हो जाता है पहला रसगुल्ला खाया बड़ा अच्छा लगा दोबारा और कम तेबारा बस कोई दृश्य देखें किसी व्यक्ति से मिलें पहले दिन बहुत सुख दूसरे दिन कम तीसरे दिन कम फिर समाप्त आप लोगों का डेली एक्सपीरियंस है ये तो ये सुख नहीं है एक तो ये सीमित है दूसरे इसमें दुख का मिक्सचर भी है और तीसरे नश्वर है आनंद या सुख उसे कहते हैं जो सबसे बड़ा हो सीमा न हो अफीम हो और सदा के लिए मिल जाए और उससे दुख सदा के लिए चला जाए और इन्हीं दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम अनादिकाल से सदा से प्रतिक्षण प्रयत्न कर रहे हैं अपना सुख अपना सुख ये शब्द याद रखना दूसरे का सुख कोई नहीं चाह सकता अपना सुख मां चाहिए बाप चाहिए भाई चाहिए बीबी चाहिए पति चाहिए बेटा चाहिए धन चाहिए पोस्ट चाहिए अपने सुख के लिए और कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता प्रतिक्षण कर्म करना पड़ेगा प्लानिंग प्रैक्टिस प्लानिंग प्रैक्टिस चिंतन मनन फिर प्रैक्टिकल कर्म किसके लिए आनंद के लिए क्रियाएं विपरीत हैं सोना आनंद के लिए जागना आनंद के लिए बैठना आनंद के लिए खड़े होना आनंद के लिए रोना आनंद के लिए हंसना आनंद के लिए क्रियाएं विपरीत हम कर रहे हैं लेकिन केवल आनंद के लिए प्रतीक्षण कर रहे हैं रात को भी नहीं सो पाते नींद में भी यही करते रहते हैं वहां गए वहां आए आज ये पिकनिक हो रही है आज पिटाई हो रही है आज जेल हो गया हमको आज राजा हो गए हम और चूकी प्रत्येक जीव सनातन है आप लोगों को शास्त्रों वेदों से अनंत बार वेदो शास्त्रों ने बताया है हमने भी बताया है हम सनातन हैं, तो सदा से प्रयत्न कर रहे हैं उसी एक आनंद के लिए लेकिन मैं कौन मेरा कौन ये नहीं समझ सके इसलिए आनंद नहीं मिला हमको भ्रम हो गया माया के कारण सदा से ब्रह्म है कि हम देह हैं बस सब गड़बड़ यहीं से प्रारंभ हो गई हम देह हैं तो फिर देह का सुख ये मटीरियल संसार का है भाग पड़े और जानते हैं कि देह नहीं है हम बोल रहे हैं मेरा देह मेरा अरे मेरा कहीं मैं हुआ करता है मेरा मकान मेरी मां मेरा बाप मेरी श्रीमती ये सब मैं तो नहीं है ये तो मैं का है तो मेरा देह है तो मैं देह कैसे बनूंगा मेरा मन मेरी बुद्धि ये सब मेरे है मैं नहीं है आज वो मर गया कहा जा रहे हुआ? वो आज चार बजे वो संसार से चले गए कौन ओ रमेश चले गए तो तुम क्या करने जा रहे हो अरे उनकी बॉडी है उसको स्मशान ले जाना है अच्छा अच्छा तो आप जानते हैं उसकी बॉडी अलग है वो अलग है हाँ क्यों नहीं जानते है? रोज होता है संसार में लोग मरते हैं हम देखते हैं तो फिर अपने को देह क्यों मानते हो कोई किसी का परिचय पूछे आपकी तारीफ आप कलेक्टर हैं कमिश्नर हैं गवर्नर हैं प्राइम मिनिस्टर है। अरे पोस्ट है भाई हम आपकी तारीफ पूछ रहे हैं अरे आप रमेश हैं अरे ये तो नाम है भाई आपका अरे आप मनुष्य हैं ये तो शरीर का नाम है आप कौन है प्रश्न पूछने वाला कुछ गड़बड़ है तेरा अनावश्यक प्रश्न करता। रे रे रे करतावश्यक प्रश्न क्यों है भाई <laughs> आप अपने आप को नहीं जानते आपको पागल खाने में रहना चाहिए ये भगवान का पागल खाना है संसार जिन लोगों ने मैं और मेरा इन दोनों प्रश्नों को हल नहीं किया उनको भगवान ने अपने पागल खाने में भेज दिया उल्टा टांग करके मां के पेट में और पैदा होते ही हमारा पहला काम क्या रोए बस रोते रहे मृत्यु काल तक लेकिन मैं कौन मेरा कौन ये नहीं समझने का प्रयत्न किया और अगर कोई भगवान का बाप भी आकर कहे जरा समझ तो लो अरे मुझे दम हमको समझाने आया है ये अहंकार ऊपर से और है हर व्यक्ति को अंगूठा छाप हो चाहे बृहस्पति हो मैं सब जानता हूं तो ये मैं नाम का तत्व प्रत्यक्ष प्रमाण से हल नहीं होगा अनुमान से हल नहीं होगा शास्त्रों वेदों के द्वारा आप लोगों को बताया गया कि तीन तत्व सनातन तत्व हैं। एक वो एक मैं एक यह वो माने भगवान परमात्मा ब्रह्म और मैं माने जीव और यह माने माया इस संसार ये तीन तत्व हैं लेकिन ये तीनों तत्व तो स्वतंत्र नहीं हैं, ये मैं और ये है उसका अंश है शक्ति है भगवान की दो शक्तियां हैं एक जीव एक माया जैसे अग्नि की शक्ति होती है जलाने की प्रकाश करने की वो अग्नि में रहती है ऐसे ही हम भगवान की शक्ति है अंश है और माया भी भगवान की शक्ति है और माया में हम में अंतर यह है हम चेतन हैं हमारे इंद्रिय मन बुद्धि है और माया जड़ है लेकिन दोनों शक्तियों का शक्तिमान भगवान है वही गवर्न करता है उसी के अंडर में है दोनों शक्तियां इसलिए हम शास्त्रों वेदों में यह भी सुनते हैं बस एक तत्व है ब्रह्म एह, क्योंकि शक्ति ब्रह्म से पृथक नहीं हो सकती तो जब पृथक पृथक निरूपण करते हैं तो कहते हैं तीन शक्ति है ब्रह्म जीव माया थोरटिकल ज्ञान बता रहा हूं मैं पहले ये जीव जो है जिसको हम मैं कहते हैं यह अणु है इतना सूक्ष्म है कि करोड़ों वैज्ञानिक बहुत प्रयत्न कर चुके नहीं देख पाए हम सब लोग बैठे हैं पिताजी सीरियस हैं हा हो हो गए हाँ गए हैं किधर से गए कोई नहीं देख सकता इतना सूक्ष्म है और इतने बड़े शरीर में हाथी के शरीर में भी पूरे शरीर में चैतन्य पैदा किए रहता है इतना सूक्ष्म हो करके भी ये चमत्कार देखो कोई हाथी के बराबर जीव नहीं होता अगर हाथी के बराबर जीव मानोगे तो वो मच्छर में कैसे घुसेगा और मच्छर का जीव हाथी में कैसे पूरे शरीर में चेतना पैदा करेगा ये सब डिटेल में आपको समझाया जा चुका है ये जीव सबके हृदय में रहता है वो ब्रह्म भगवान वो भी वहीं पर रहता है जहा जीव है दोनों साथ रहते हैं और जब हम लोग शरीर छोड़ते हैं जिसको मरना कहते हैं तो भगवान साथ साथ चलते हैं मान लो पाप से हम गधा बनाएंगे कुत्ते बनाएंगे मच्छर बनाएंगे तो भगवान भी साथ साथ चलेंगे और उस गधे के हृदय में हमारे साथ रहेंगे एक सेकंड को भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते हम नहीं जानते हमारे पास है देखिए द्वासर्णा सव जा सखाया ये जीव है ये भगवान है ऐसे हृदय में हमारे दोनों बैठे हैं ये कर्म करता है फल भोगता है और ये केवल नोट करता है देखता है कर्म फल देता है जीव को जीवत्व की शक्ति देता है डिस्टर्ब नहीं करता ये कहता है अबाउट टर्न हो जाओ मैं तुम्हारा हूं और ये कहता है मैं नहीं मानता ये माया हमारी है ये झगड़ा अनादिकाल से चल रहा है हम अपनी जिद्द पर अड़े हैं भगवान अपनी जिद्द पर अड़े हैं उसी का हम ये फल भोग रहे हैं प्रत्येक प्रतिक्षण दुख अरे हम अंगूठा छाप थे जब पैदा हुए अरे हम चल नहीं सकते थे बैठ नहीं सकते थे करवट भी नहीं बदल सकते थे आज करवट बदल लिया आज बैठने लगे आज खड़े होने लगे आज चलने लगे आज दौड़ने लगे आज पढ़ने लगे आज आई एस हो गए खोपड़ा हो गए कलेक्टर कमिश्नर गवर्नर अरबपति खरबपति हो गए हारे कुछ लोग हो गए हुए तो हाँ, जरा उनसे पूछो क्या हाल है हाल <laughs> तुमसे हमारा खराब हाल है सोचो तो एक एमएलए साधारण व्यक्ति भी अकेला कहीं नहीं जाता उसके पीछे पुलिस लगी है क्या जीवन है तुम्हारा हर समय भय कोई महार न दे भला वो क्या सुख पाएगा वो व्यक्ति जो अपनी मृत्यु को हर समय चिंतन करता रहता है इतने डिफेंस में होते हुए भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को लोग मार देते हैं तमाम दुनिया में आप लोग सुनते हैं उनके बच्चे बेचारे अकेले बाजार में नहीं जा सकते स्वच्छंद खेल नहीं सकते नींद की गोली खा करके खरब पति लोग तो थोड़ी देर सो पाते हैं दो रोटी हजम नहीं होती और दिन भर एक एक्सीडेंट हो गया एक गाड़ी का वह ऐसा हो गया ये नुकसान हो गया शेयर डाउन हो गया अरे राम राम <laughs> अरे थोड़ी देर चुप रहो शांत रहो अरे क्या शांत रहे जी मुसीबत है और तुरहा है ये हाउ आर यू तो बोल देता है ऑल राइट right. इतनी झूठ एक भी राइट नहीं है सब रंग है मेरी माँ खराब है मेरा बाप खराब है मेरी बीबी खराब है मेरा पति खराब है मेरे बेटे आवारा हो गए हर एक से परेशान है लेकिन कहता है ऑल राइट बताओ उसके भीतर क्या सुख है बाहर लाख एक दिन कर ले दिन भर मुस्कुराता रहे लोगों को देखकर सात दुखी है अरे यही मृत लोक वाले नहीं स्वर्ग वाले भी दुखी है वहां भी काम क्रोध लोभ मोह सब है और जब तक ये काम क्रोध लोभ मोह है तब तक कोई भी सुखी नहीं हो सकता चैलेंज है क्यों कामना पूरी हो गई लोभ पैदा हुआ कलेक्टर हो गए हाँ अब कमिश्नर होंगे कब हो जाए अरे दो साल हो गया तीन साल हो गया कमिश्नर हो गए एक के बाद एक बीमारी से छुट्टी नहीं मिली अब हो गए हो गया ठीक है पूरा हो गया अब कुछ नहीं चाहिए सुरपति ब्राह्मण पदम याचते स्वर्ग सम्राट इंद्र जिसके सर्वेंट है कुबेर वगैरह वो ब्रह्मा बनना चाहता है वो भी अशांत है टेंशन है कामनाएं हैं क्रोध है लोभ है सब बीमारी है तो मैं और मेरे को समझना पड़ेगा आज नहीं समझे आप अरे हम झगड़े में नहीं पड़ते जी इस झगड़े में नहीं पढ़ोगे तो ये दुखों के झगड़े में पड़ोगे हैं पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे देखेंगे सब पढ़े हैं हम भी पढ़ेंगे एक एक व्यक्ति ने फकीर से पूछा मोहमदन ने कि क्यों जी खुदा के यहां भीड़ भाड़ और कुछ चहल पहल है या दोजख में नरक में खुदा के यहाँ तो लोग जाते हैं भाई ज्यादा भीड़ तो दोजक में तो दो मौल साहब फिर तो हमारे लिए वही अच्छा जहाँ भीड़ भीड़भाड़ हो चक, चक हो उसको चार जूते पड़े हमको एक ही पड़े हम लोग ऐसे ही बेहजा तो है दिन रात दुख भोगते हुए भी वैराग्य नहीं होता कुत्ता होता है ना, भूखा कुत्ता। जब आप कुछ खाते हैं, तो सोचता है नैठ के मैं भी पका लूं, कैसे खा लूं? दौड़ के पका लूं और ये मारेगा अरे मारे तो मारे, अब भूख इतनी अधिक है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया झपट्टा मारा और उसने मार दिया और रोता हुआ बेचारा कुछ दूर गया और घूर के देखता है मारने वाले को अरे भाई समर्थ हो तुम मनुष्य हो मार दो क्या करेंगे हम थोड़ी देर में दस मिनट भी नहीं हुआ थोड़ी शांति हुई फिर देख रहा है लालच और उसने रोटी का टुकड़ा दिखाया फिर पूछ लाता आ गया फिर मारा फिर गया फिर आया ऐसे ही हम लोगों का हाल है मां बाप बेटा स्त्री पति सब इसी प्रकार अपना अपना सुख चाहते हैं ना? इसलिए क्लेश होता है और वो तो नेचर है चाहेंगे वो कोई बुराई नहीं है माँ बुरी है बाप बुरा है बीबी बुरी है ना ना जैसे तुम अपना सुख चाहते हो उससे ऐसे वो अपना सुख चाहता है तुमसे ये नेचर है नेचर क्योंकि हम आनंद भगवान के अंश हैं ये हमारा नेचर है आनंद चाहना दर्थ बहुत विचार किया गया वेदों शास्त्रों के द्वारा कि कैसे ज्ञान हो मैं और मेरे का प्रैक्टिकल क्योंकि जानने वाली बुद्धि है हा, वो हाइक है मटीरियल है वो संसार का ज्ञान ही पूरा नहीं कर पा रही है हजारों वर्ष से करोड़ो वैज्ञानिक लगे हैं एक सिर का बाल नहीं बना सके सफेद बाल काले नहीं कर सके बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर और खरबपति खलवाट बिना बाल के बिचारे 40 साल में हो गए बाजार से खरीद के धर लो सिर सिर्फ संसार का विज्ञान हमको पूरा नहीं हो पाया अभी तक आज के वैज्ञानिक कह रहे हैं अरे एक आकाश गंगा में करोड़ों सूर्य हैं इस सूर्य से बहुत बड़े बड़े और अनंत आकाश गंगा है हम कभी नहीं सबको देख सकते चाहे जैसा हम उपग्रह बनावे एक सेकंड में एक लाख छियासी हजार मील भी अगर हमारा उपग्रह भागे तो भी हम नहीं जा सकते वहां इतनी दूर है और अनलिमिटेड है तो हम जब संसार कोई नहीं जान पा रहे हैं तो भगवान को जानना ये माइक इंद्रिय मन बुद्धि से तो गधा भी सोच सकता है इंपॉसिबल यही कारण है कि अनाध काल से अब तक हमने इसी इंद्रिय मन बुद्धि से जानने का प्रयत्न किया पानी को मथा घी निकलेगा आज नहीं निकला कल निकलेगा कल भी नहीं निकलेगा परसों निकलेगा <laughs> भाई नहीं तो कहा से निकलेगा इंद्रिय मन बुद्धि की गति नहीं है वहां अरे जब इंडिया का कानून रूस अमेरिका और जापान में नहीं लागू होता तो फिर ये प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि जो माया के बने हैं ये भगवान का ग्रहण कैसे करेंगे स्पेंसर एक फिलॉसफर हुआ है विदेश में उसने कहा बड़ी सीधी सी बात है मनुष्य अगर कोई भगवान को अपनी बुद्धि से समझ ले तो वो भगवान माइक होगा मटेरियल होगा और अगर कोई असली भगवान को समझ गया तो उसकी बुद्धि दिव्य होगी अनंत जीवों ने भगवान को समझा पाया है देखा है लेकिन भगवान ने जब अपनी शक्ति अपनी बुद्धि अपनी इंद्रिया दी है तब देखा है तब समझा है और वो कब देते हैं भगवान उसमें भी शर्त है उस पर भी विचार किया गया कर्म ज्ञान भक्ति ये तीन मार्ग हैं वेद में शास्त्र में पुराण में हमारे गधों के संसार में भी हम क्या करते हैं कर्म और बुद्धि से ज्ञान और मन से प्रेम ये तीन ही काम तो हम भी करते हैं क्योंकि हम सचित आनंद के अंश हैं तो कर्म का हमने बहुत डिटेल विचार विमर्श किया कई दिन और आपको बताया कि कर्म धर्म में बड़े कायदे कानून हैं, बड़े कड़े कड़े कानून हैं वेद के जरा भी त्रुटि हो जाए तो कर्मकांड करने वाले का सर्वनाश हो जाए और अगर सही सही कर्म धर्म का पालन कोई कर भी ले तो स्वर्ग मिलेगा बस वो तो स्वर्ग तो हमारे मृत्यु लोग की तरह है जैसे यहां का एक भिखारी एक अरबपति ऐसे यहां का एक अरबपति, पति एक स्वर्गवासी बाहरी स्टैंडर्ड का अंतर है अंदर वाला तो सब वही रोगी है सब दुखी साब अशांत तो कर्म से कोई काम नहीं बन सकता तो ज्ञान के पास गए ज्ञान का अधिकारी और बड़ा है वो कहते हैं कि मन को सेंट परसेंट बस में कर लो फिर उसके बाद हमारे पास पढ़ाई शुरू करने आओ एबीसीडी साधन चतुष्टय संपन्न होकर और अगर कोई अधिकारी हो भी जाए और युगों में कलयुग में नहीं कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना कल में ये योग और यज्ञ और ज्ञान ये सब नहीं है तो आत्मज्ञान होगा ब्रह्मज्ञान नहीं हो सकता वो तो, तो भगवत कृपा से ही हो सकता है तो वो भी हमारे लिए बेकार हो गया अब तीसरा मार्ग है भक्ति मार्ग ये ऐसा मार्ग है कि इससे लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाए और सब अधिकारी हैं। ध्यान दो सर्वे अधिकारिणों यत्रो अरे मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी हमारे यहां बड़े बड़े महापुरुष हो गए हैं काग भुसुंडी वगैरह पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर चर कोय सर्व भाव भज कप ती मोही परम प्रिय सोई कोई हो अरे जो राम नहीं कह सकता था इतना बड़ा पापात्मा वाल्मीकि इस समय जितनी बड़ी दुनिया है आप लोग देख रहे हैं सात अरब हो आठ अरब हो कोई एक आदमी हमको आप के बता दो जो गूंगा ना हो कोई न कोई भाषा बोलता हो का खा खा घा ए बी सी डी कुछ बोलता हो और मरा भी कह सकता हो और राम नहीं कह सकता राम नहीं बोल सका इतना बड़ा पापात्मा और उसी जन्म में महापुरुष हो गया भगवान राम के अवतार के पहले रामायण लिख दी सब अधिकारी है हमारे यहां भक्ति के नंबर दो आपको बताया गया कि भक्ति में सब बराबर हैं परमहंस भी वहीं बैठेगा और घोर पापात्मा भी उसी के बगल में उसी बेंच पर बैठेगा और अगर भक्ति रहित है तो ब्रह्मा भी वहां नहीं बैठ सकता सब बराबर है और सब पदार्थों से भक्ति होती है क्या मतलब पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया प्रयशति तदहम भक्तुपहृत मसना में, में प्रयतात्म गीता नौ छब्बीस संसार में आपको क्या पसंद है हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर कहीं जाए तो उसके आदमियों से पूछा जाता है आप क्या खाते है? आप हैं आप शाकाहारी हैं हा हा ठीक है तो शाकाहारी में क्या क्या खाते हैं वही बनवा दे सबका अपना अपना खाना पहनना संसार में है और देवताओं का भी है ये लाल कपड़ा चढ़ेगा देवी जी को इनको सफेद चढ़ेगा गणेश जी को ये होगा उनको ये होगा और भगवान कहते हैं अरे हमारे यहां ये सब कुछ नहीं है पत्ता दे तो पत्ता नीम का पत्ता है वो भी खा लेंगे आप हाँ हाँ बहुत गरीब है बड़े बड़े ऋषि मुनि पत्ता खा के रहे हैं हमारे यहां तो वो क्या देंगे भगवान को पत्ते ही तो देंगे पुष्पम फूल दे दो कोई जंगली फूल तमाम होते हैं बिना पैसे के मिल जाएंगे तोयम अरे कुछ नहीं पानी दे दो तमाम नदियां बह रही है पैसा नहीं लगेगा मैं बड़े शौक से ले प्रेम से दोगे और संसार वाले ऐसे नहीं है देवता भी ऐसे नहीं है हम बड़े प्रेम से अगर किसी मेहमान को अपने दामाद को तो किसी को नीम का पत्ता दे दे बड़े प्रेम से <laughs> वो भाग खड़ा होगा डायरेक्ट इंसल्ट किया नीम का पत्ता धर दिया हमारे आगे हर चीज भगवान ग्रहण कर लेते हैं और सब कर्मों से भक्ति होती है यत करो श्री यदश ना श्री यजो सी ददाश तपस्या शिकोते गीता नौ सत्ताइस तुम जो कुछ करते हो वो मुझको अर्पित कर दो जो करते हो जो खाते हो जो पीते हो सब कुछ कर्म में मुझको अर्पित कर दो तो तुमको कर्म का फल नहीं मिलेगा मेरी कृपा मिलेगी तुमको बंधन नहीं होगा और सब कार्यों से भक्ति होती है क्या मतलब यृत्या तनाम तपो यज्ञ क्रियादिषु दिशु न्यूनम संपूर्णता जाति सद्यो बंदे तम अच्छ्युतम स्कंद पुराण यज्ञ वगैरा जो लोग करते हैं ब्राह्मण लोग इसमें आखिर में ये मंत्र बोलते हैं कि हमारे कर्म धर्म में जो गड़बड़ी हो गई हो महाराज क्षमा कर देना भक्ति के द्वारा और सब कामनाओं से भक्ति कितनी रियायत है भगवान के यहां मैंने बताया था ना काम भाव से जाने वाली गोपियों को गोलोक मिला और ब्रह्मा शंकर उद्धव बड़े बड़े परमहंसों के दादा उनकी चरण धूल चाहते हैं काम सर्व काम हो वाह मोक्ष काम उदार कोई निष्काम हो चाहे सकाम हो द्रौपदी ने शरीर के लिए बुलाया आ गए गजराज ने शरीर के लिए बुलाया आ गए जिसने जो मांगा भगवान ने दिया राज्य मांगा ध्रुव ने हा राजा बना दिया सब कामनाओं की पूर्ति केवल भक्ति से यम फिर जत तपसा ज्ञान वैराग्य तस् योगे न सांख्य धर्मेण श्रेयो भी तर सर्व मद भक्त योगे न भक्तो लभते जसा स्वर्गा पवर्गम मधाम कथंजित जिबान छस बत्तीस तैतीस भागवत कर्म का जो फल होता हो स्वर्ग वो भक्ति से मांग लो भगवान बहुत खुश है स्वर्ग चाहिए हो दे दिया तुमको सिद्धि चाहिए अणिमा लघिमा गरिमा हे लो दे दिया बहुत खुश तुमको मोक्ष चाहिए मोक्ष आप लोग भजनो में गाते हैं ना हमको तार दो तार दो भगवान बड़े खुश हो गए मोक्ष तार दे तुमको चलो तार देते हैं हमको छुट्टी मिली खाली भक्ति देने में टेढ़े मेढ़े होते काूसुंडी ने कहा महाराज हम आ गए हा, हा आ गए बहुत अच्छा हुआ अब ऐसा है कि कागभूषुंडी मांग बर आति प्रसन्न मोही जान आधिक सिधि दि, अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान मांग लो सिद्धियां निधिया मोक्ष मांग लो सबसे बड़ी चीज काग <laughs> का बड़े चालाक उन्होंने कहा महाराज सवेरे से आपको कोई मिला नहीं हम को बेवकूफ बना रहे कि हम बड़े प्रसन्न हैं बड़े प्रसन्न होना आप ज्ञानियों वानियों से हमारे ऊपर तो थोड़ा सा प्रसन्न हो जाइए अच्छा क्या मतलब अबिरल भक्ति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जे ही गाव जे ही खोजत जो गिष मुनि प्रभु प्रसाद को पाव तो देव दया करी राम भक्ति दो हमको जैसे मैंने कल बताया था ना लादनी शक्ति का सार भूत तत्व भक्ति राम ने एडमिट किया सुनु बात परम सयाना का है न मसी असबर बड़ा चाला खे तू क्यों भक्ति करत सोई मुक्ति गोसाई अन इच्छित आवत बरियाई अरे भक्ति की तो दासी है मुक्ति वो बिना बुलाए आती है भक्ति करो मुक्ति अपने आप हो जाएगी उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा बिजली जलाओ अंधेरा अपने आप जाएगा अरे भाई तुम बिजली से लाइट करोगे हा और अंधेरे के लिए भी तुम कुछ करो अरे कुछ नहीं करना अरे वो चला जाएगा अपने आप इसीलिए कोई मोक्ष नहीं चाहता तत्वज्ञ अरे शंकराचार्य जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म को ही मानते थे और मोक्ष को ही सिद्ध किया आखिर में उनको भी कहना पड़ा अस्माक यदुनंदना घ्री जुगल ध्याना दमेन कि स्वर्गापर्ग किम मुझे अपवर्ग नहीं चाहिए मोक्ष नहीं चाहिए श्री कृष्ण भक्त के सामने एक मुक्ति आई श्री कृष्ण भक्त ने पूछा का महाराज मैं मुक्ति हूं कास्मा दस्मा दी यहां कैसे आई कृष्ण बुलाया बुलाया नहीं, नहीं किसी ने महाराज लेकिन आप श्री कृष्ण भक्त है ना हा, हाँ हाँ तो, तो आपकी दासी बनने आया हूं श्री कृष्ण स्मरणे न देव मैं दासी बनने के लिए आया हूं आपके यहां आई हूं मुक्ति कह रही हूं श्री कृष्ण स्मरणे न देव अरे अरे दूर जा दूर दूरे तिष्ठ मना गई दूर जा दूर जा दूर अबाउट टर्न जाक ए आई है दासी बनने अरे तुझको अगर मैं जगह दे दू ना तो हमारा ये द्वैत भक्ति का प्रेमानंद समाप्त हो जाए फिर तो भगवान में एकत्र हो जाएगा साष्टि सामी प्योक्य सारूप्य मुत दीयम न गृहणती मत सेवन जना भागवत तीन मंत्रेरा कपिल भगवान कह रहे हैं जो तत्पज्ञ है सबसे होशियार है वे ये पांचों मुक्ति नहीं चाहते सार साठ पिसामी पिसो किसारू पिस वेद कह रहा है न परिलसंती के चिदर्ग मी ईश्वर थे दस सत्तासी इक्कीस मोक्ष नहीं चाहते उसमें कुछ मिलेगा ही नहीं न सुख न दुख क्योंकि शरीर भी नहीं रहेगा इंद्रियां भी नहीं मन भी नहीं सब समाप्त सत्ता सत्ता में मिल जाएगी यादवेंद्र पुरी ने कहा नंदनंदन कैशोर लीलामृत महान बुधौ निमग्न नाम निर्वाण लवणाम भाषा अरे हम श्री कृष्ण के अमृत के समुद्र में डूबे हैं पी रहे हैं ये नमकीन समुद्र है तुम्हारी मुक्ति इसका पानी पिएंगे हम शंकराचार्य के अनुयायी श्रीधराचार्य इन्होंने कहा चतुर्वर्गम तिरणोपम चारों को त्याग देते हैं तत्पज्ञ लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों नहीं चाहिए तो हम लोग संसार मांगते हैं भगवान के मंदिर में खड़े होकर सारी इंडिया में आरती होती है सुख संपत्ति घर आवे अकाष्ट मिट तन का ओम जय जगदीश हरे ये पता नहीं किसने आरती बनाया है सब गाते हैं हर मंदिर में सुख संपत्ति आवे नशे में हो जाए भगवान के नाम से चिड़ हो जाए अरे नहीं को बस जन्मा जगमा ही कोई भी चीज एक अधिक हो जाए मनुष्य के पास जुवावस्था ही हो जाए तो अकड़क चलता है वो लड़का वो लड़की आईएस में आ गया हो हाँ, हाँ, हाँ, आई में आ गए कलेक्टर हो गया हा, हा। आज पूरा जिला मेरे अंडर में रहेगा लॉटरी खुल गई एक करोड़ की हा, हा आप क्या है एक करोड़ के करोड़पति हो गए ये हाल है जीव का ये गंदी चीजें मिलने पर यह हाल है और जब कि जानता है अरे कुबेर भी है अभी हम वहां कहा तक जा पाएंगे लेकिन अपने से नीचे देखता है आदमी आप कितना पढ़े हैं हाई स्कूल मैं ग्रेजुएट हूं बिना पूछे बता रहे हैं आप <laughs> और उधर बगल में देखा आप कितना पढ़े मैं आईएएस <laughs> पिचक गये? ये ऐसे ही जिंदा है हम लोग अपने से आगे भी देखते अपने से नीचे भी देखते तो भक्ति में साफ कामनाओं से भक्ति और सब इंद्रियों से भक्ति हा बिले बतोरुक क्रम विक्रने नृण्वत कर्णपुटे नर से जिह्वा सती दार दुरीके वसुत न चोपगा भार पर किटजुष्ट मप्युतम मा न मेन्मुकुंदम शौ कर नो हरेर लसत कांचन कुता परेर्लसत्चन ते ते नयने नाण लिंगा विष्णुर्न निरीक्षत ये पाद तौ तो तौद्रुम जन्म भाज हरेर हरेर्जौ जीव छवो भागवता घ्रिरेणु न जात मर्ोभि लेत यस्तु विष्णुपद्या मनुजस्ल श्वास छवो यस्तु गं हृदय बतेद यदृजिनाधेय विक्रिय यदा बिकारो नेत्र जलम गात्र रुहे सुहर सा दो तीन बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस भागवत क्या मतलब मतलब सब में लिखा हुआ है नन संत दरस नहीं देखा तो लोचन मोर पंख समलेखा जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र आही भवन समाना रघुपति भगति हृदय नहीं आनी जीवत शव समान सोई प्राणी ते सिर कटु तुम्बर हरि कथा न जो हर साहु फूट नयन जराउ सोतानुप के ही काम द्रवाई श्रावई पुल नहीं तुलसी सुमिरत राम सब इंद्रियों से भक्ति और सब स्थानों में भक्ति ध्यान दो यज्ञ करना हो तो आप हर जगह नहीं कर सकते आ, पोथी निकालो देखो यहां पर यज्ञ हो सकता है और भक्ति साब जगह करो माने में करो पाखाने में करो कहीं करो गंदगी फंदगी भगवान को नहीं छू सकती भगवान गंदगी को शुद्ध कर देगा कोई नदी कोई नाला गंगा जी में जाके उसको नाला नहीं बना देगा गंगा जी नाले को गंगा जी बना देती है शुद्ध वस्तु अशुद्ध को शुद्ध कर देती है अशुद्ध वस्तु शुद्ध को अशुद्ध नहीं कर सकती रबि पावक सुर सर की नहीं हर जगह भक्ति करो माँ से बाप से बीबी से प्यार करते हो हाँ हर जगह करते हो कि एक जगह बैठ के ध्यान करके नहीं नहीं हर जगह करते है लेट्रिन में बैठी है माँ बच्चा बीमार है सीरियस चिंतन कर रही है एक सौ पांच बुखार है और न बढ़ जाए मर न जाए हर जगह प्यार और हर समय प्यार न देश नियमस तस्में न काल नियमस तथा समय का भी नहीं है भक्ति में शर्त सवेरे चार बजे उठ के बैठो नहाओ धो पूरब की तरफ मुंह करो नमाज पढ़ना है पश्चिम की तरफ मुंह करो जायज नमाज चादर बिछाओ ये सब कुछ नहीं है सदा भक्ति सर्वत्र भक्ति और भी बहुत सी बातें हैं भक्ति के अधिकारित्व की मोटी अकल में समझो भक्ति के सब अधिकारी हैं और कोई कायदा कानून नहीं है भगवान के यहां और मिलेगी सबसे बड़ी चीज अरे भगवान दास बन जाएंगे इस सब बातें आगे बताई जाएंगी बोलिए लाडली लाल की